देवी भागवत दूसरा है सत्यवती की उत्पत्ति सूर्य कहते हैं नौका उस पार चली गई उनसे वह कहने लगी मुनिवर मैं दुर्गंधा हूँ दोनों समान रूप वाले हों तभी संयोग होने पर सुख मिलता है मत्स्यगंधा के इस प्रकार वचन निकालते ही पराशर जी ने अपने तपोबल से उसे कस्तूरी की गंध वाली बना दिया और वह सुगंध चार कोश तक फैल गई तब मुनि से वह योजनगंधा कल्याणी सत्यवती कहने लगी मुनिवर यह जनसमाज देख रहा है तथा उस तट पर मेरे पिताजी भी हैं यह पाश्विक कर्म बड़ा भयंकर है मनुष्य को रात के समय ही इसे करना चाहिए दिन में करना निषिद्ध है ऐसी शास्त्राज्ञा है महाबुद्धे अभी अपनी इच्छा रोके रहिए अन्यथा जगत में असहनीय अपवाद फैल जाएगा इस प्रकार सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचन सुनकर महान विचारशील पराशर जी ने उसी क्षण अपने पुण्य के प्रभाव से कुहरा उत्पन्न कर दिया कुहरा उत्पन्न हो जाने पर तट पर अंधेरा छा गया तब सत्यवती ने कोमल कोमलवाणी में मुनि से यह वचन कहा विप्रवर मैं क्वारि कन्या हूँ आप तो इच्छा इच्छानुसार चले जाएंगे ब्रह्मण आपका वीर व्यर्थ नहीं हो सकता फिर मेरी क्या गति होगी मैं यदि गर्भवती हो गई तो पिता से क्या कहूँगी फिर मेरे लिए क्या कर्तव्य होगा बताने की कृपा कीजिए पराशर जी ने कहा प्रिय मेरा प्रिय कार्य करने पर भी तुम कन्या ही रहोगी भामिनी तुम्हें और भी जो अभीष्ट हो व, वह वर मांग लो सत्यवती बोली सम्मान प्रदान करने वाले मुनि जी आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे जगत में मेरे माता पिता इस रहस्य को न जान सके मेरा कन्याव्रत भंग न होने पाए दिज्वर मेरे आपके समान ही अत्यंत अद्भुत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो मेरी यह सुगंध सदा स्थिर रहे मैं सदा नवयुति बनी रहूँ पराशर जी बोले सुंदरी सुनो तुम्हारा पुत्र भगवान विष्णु का अंश होगा त्रिलोकी में उसकी प्रसिद्धि होगी प्रिय किसी अदृष्ट कारण के अमित प्रभाव से ही मैं तुम पर आसक्त हुआ हूँ वरान ने आज से पहले कभी मेरा मन किसी पर नहीं लुभाया था सुंदरी अपसराएं मेरे सामने आई उन्हें देखकर भी मैंने कभी धैर्य का बांध नहीं टूटने दिया तुम समझ लो इसमें अवश्य कोई रहस्यमय कारण छिपा है अन्यथा तुम दुर्गंधा को देखकर मैं कैसे मोहित हो जाता प्रसन्न बदले तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा वेद के रहस्य को समझकर उसे चार भागों में बांट देगा तीनों लोकों में उसकी प्रतिष्ठा सुस्थिर होगी सूर्य जी कहते हैं मुनिवर के जो कहने पर सत्यवती अनुकूल हो गई तत्पश्चात यमुना के जल में स्नान करके मुनिवर वहां से तुरंत पधार गए सत्यवती भी पिता के घर लौट गई उसी क्षण से गर्भ रह गया समय समयानुसार सत्यवती ने यमुना के द्वीप में ही पुत्र उत्पन्न किया वह बालक जान पड़ता था मानो कोई दूसरा काम दे हो वह तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते ही बढ़ गया और अपनी माता से कहने लगा माँ मुझमें असीम शक्ति है मन को तपोनिष्ठ बनाकर ही मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था अब तुम इच्छा अनुसार जा सकती हो मैं भी तपस्या करने चला जाता हूँ महाभागे तुम जब याद करोगी तभी मैं सामने आ जाऊँगा माता जी कभी तुम्हारे सामने अत्यंत कठिन परिस्थिति आ जाए तो मुझे स्मरण करना मैं उसी क्षण सेवा में उपस्थित हो जाऊँगा माता तुम्हारा कल्याण हो मेरे जाने में विलम्ब हो रहा है तुम चिंता छोड़कर आनंद से समय व्यतीत करो